भद्रं भद्रं द्रं कर्णे शुण्देवा भद्रम पश्येम्षय स्थिस्तम्यसम दिवित जदयु शाति शांति अथर्वेदी परिषद मुंडकोपनिषद मुंडक द्वितीय खंडक नवमंत्र के के के नवम <coughs> मंत्र ऊपर कुछ विचार मंत्रवधा हृदयग्रंथि छिजते सर्व संशया क्षीयते अष्ट मंत्रता क्षेय से चाषकर्मा तस्बरे मंत्र है। परावरे दृष्टि उस बराबर परमात्मा को दर्शन करने पर वो पर भी है अवर भी है कारणों से पर है श्रेष्ठ है और कार्य रूप से भी वही है अवर है उसका दर्शन जब होगा मैंने सर्वत्र परमात्मा दृष्टि जब हो जाती है वो दर्शन है उसका तो मनोभाव ऐसा हो जाए सर्वत्र परमात्मा ही है बादण यदि हो जाए माना जो, जो दिखता है वो नहीं है अधिष्ठान तो बाद है बादण समान अधिकरण की चर्चा आएंगे तो इस तरह की दृष्टि बन जाए में जो आत्मबुद्धि तादात में होकर के आत्मबुद्धि हो रही है आत्मबुद्धि तभी हो रही है पहले ये दोनों की एकता हो रही है एकता के बिना अन्य का धर्म अन्य तरह नहीं दिखता जैसे लोहे का धर्म अग्नि का धर्म लोहे में देखने के लिए लोहा और अग्नि की एकता पहले चाहिए पहले तो धर्मी का अध्यास उसके बाद में धर्माध्यास ऐसा नियम है तो ये ये जो तालात्म्य हो रखा है ये सब नष्ट हो जाता है मुख्य बात ये है उस परमात्मा दर्शन आने पर ये जो शरीर आदि को अपना नहीं मानेगा फिर अपना स्वरूप नहीं समझेगा यह तालाम नष्ट होता है विद्युत हृदय ग्रंथि छिद्य सर्व उस आत्मा के बारे में संशय प्रमाण के बारे में संशय है भिन्न भिन्न उपदेषा भिन्न भिन्न उपदेश कर रहे हैं चार बाग भी अपने ढंग से बता रहा है बौद्धादि दर्शन है आस्तिक मत है नास्तिक मत है कोई बोलता नहीं है कोई बोलता है बहुत सारी झगड़ा है प्रमाण के बारे में झगड़ा है किसके बात मानी जाए ये भी बड़े बन के चले ये भी बड़े बन के चले समाज में सब एक से एक हैं ये सब ने अपना अपना मत निकाला हुआ है अनुयाई बना के चले हुए हैं तो हमारे के लिए एक संदेह का विषय हो जाता है जैसे नजिकेता ने कठोर परिषद में कहा था ये प्रेत चिकित्सा उनसे अस्तित्व नस्तित्व चाहिए इत्यादि वृत्त शरीर के विषय में हमें संदेह हो रहा क्यों एक दल बोलता है यहां से कुछ निकल के गया है अस्तित्व है एक दौर बोलता कुछ नहीं है मैं नास्तिक नहीं मानता आस्तिक मानता है किंतु तो हम दोनों के बातें सुनते तो हमारे लिए संशय होता है ऐसे यहां यही बात है तो सचित सर्व संशया जो तो प्रमाणगत संशय है जब अनादिपुरुष वेद के द्वारा जाना जाएगा तो प्रमाणगत संशय समाप्त हो जाएगा और प्रमेयगत संशय भी है आत्मा के विषय में संशय है मान उसको बताने वाले शास्त्र के ऊपर संशय और उस विषय के ऊपर संशय है वो छोटा है कि बड़ा है लंबा है चौड़ा है क्या है काला है गोरा है कैसा है और भी है कि स्वरूप है साकार है निराकार है कई प्रकार की बातें हैं तो ये भी संशय है कोई बोलते अणु परिमाण है कोई बोलते महत्व परिमाण है कोई बोलते मध्यम परिमाण है कोई कहते करता है कोई करता अ है तो ये बातों को सुनकर के भी संशय हो जाता है तस्वीन दृष्टि परावरे है सर्वसंशय। सर्व परावर परमात्मा का जो साक्षात्कार होगा तो ये संशय भी समाप्त हो जाएगा जब स्वयं वस्तु हमारे सामने हो गया फिर आए नहीं ये सब कितना बड़ा छोटा सब संशय समाप्त हो जाएगा ये कहां चाष्य कर्मणि तीसरी बात बताई थी प्रारभ तो छोड़ करके बाकी कर्म नष्ट हो जाते हैं संचित कर्म जितने भी है और आगामी जो ज्ञानोत्तर होने वाले कर्म उस कर्म तो होगा ही तो उससे सब नष्ट हो जाते हैं उस बराबर परमात्मा के दर्शन होने पर साक्षात्कार होने पर यह कहा था तो इसमें टीका में भाष्यकार बोल दिए थे अविद्यापासना प्रचय विद्य थे ऐसा कहा था विद्य थे हृदय ग्रंथ हृदय ग्रंथि का अर्थ कहा था भाष्यकार भाष्यकार ने इस पंक्ति लिखी थी अविद्यापासना प्रचय विद्य ऐसा कहा था उसके ऊपर में टीका में गुरुवादी ने शंका उठाई इसका क्या अर्थ होता है अविद्या वासना प्रचय विद्यते का क्या अर्थ होता है करके कल के प्रसंग में यही था सारा उसका उत्तर आज देंगे या वासना प्रचय में जो पंक्ति है उसका उत्तर टीका में आज देने वाले हैं ये कहना चाहते ठीका है टीका है उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते टीका में चितंत्रा अनादिर अनिर्वाच्य अविद्या एक चेतन के अधीन एक अविद्या है अनादि है अनिर्वाच्य है अविद्या का निर्वचन करना संभव नहीं सत्य है सत्वे न सदा सदा सदसद रूप रूपेणा निर्वचन नहीं होगा अविद्या ऐसी चीज है विद्या विरोधी को अविद्या बोला जाता है विद्या अविद्या विद्या के अभाव में नए समास होता है छह प्रकार का नया समास होता है तो यहां पर विरोध अर्थ में नए है अभाव अर्थ में नहीं अविद्या का अर्थ विद्या विरोधी ज्ञान के विरोधी को अविद्या का विरोध अर्थ में है तो चेतन के अधीन एक अविद्या है कहते हैं जो सांख्य लोग जो मानते हैं ना स्वतंत्र है हम जिसको अविद्या कहने जा रहे हैं वो लोग प्रधान करके बोलते हैं प्रकृति बोलते हैं सांख्य लोग जो निरश्वर सांख्य होते हैं मानी ईश्वर को नहीं मानते हैं जो सांख्य तो सांख्य दो प्रकार के जो योगी भी है, सांखे है किंतु शेष्वर सांखे हैं ईश्वर को मानता है योगी योग वाले ईश्वर को मानते हैं क्योंकि तो समाधि प्रकरण उन्होंने कहा ईश्वर पर निधान आद ऐसा कहा ईश्वर के शरण के दिशा भी समाधि लग जाती है ऐसा कहा कई समाधि की तरीका कई तरह से बताया एक ये भी है ईश्वर की कृपा हो जाए समाधि लग जाती है किसी ऐसा है तत्व बाचक प्रणव यह भी है ईश्वर का वाचक प्रणव है प्रणब उसका वाचक शब्द है इत्यादि उन्होंने माना है ईश्वर को किन्तु निरुस्तर शाह कपिल वाले और प्रकृति और पुरुष दो को मानते हैं प्रधान और पुरुष बोलते हैं वो स्वतंत्र मानते हैं प्रकृति को पुरुष को परतंत्र मानते हैं क्योंकि वो भोगता है प्रकृति जब तक भोग देगी भोग भोग करेगा जिस दिन उसको इच्छा हो जाएगी प्रकृति को उसको मुक्त कर दूं तो मुक्त हो जाएगा मतलब क्या है उनका तरीका क्या है सोचने की बात है जब तक भोग देने का होगा तब तक रजोगुण और तमगुण के बढ़ा देगी जगुण काल में भोग की तरफ चला जाएगा जब उसको मुक्त करने की अवस्था होगी सतुगुण वो भी प्रकृति है ना सतुगुण भी तीनों गुणों के सामने अवस्था को प्रकृति बोलते हैं ये लोग। तो सतगुण वाली अंश काम करेगा वहां उससे फिर साधना करके मुक्त होगा ये उनके सोच होगा सांख्य होगा यही है प्रकृति भोग देने वाली है मोक्ष देने वाली है पुरुष तो केवल भोग, भोगता है प्रकृति जैसा रखेगी वैसा करेगा पर स्वतंत्र मानते हैं इसलिए उनके ऊपर कहा नहीं चित्तंत्रा चेतन के अधीन है प्रकृति के चेतन के अधीन है हम तो ईश्वरवादी हैं गीता के नवो विध्यायी कहा मयाध्यक्ष प्रकृति सुचरा चरम हेतु मानदे जगत भी परिवर्तित गीता के नवोवध्या कहा मेरे अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है कि मेरी अध्यक्षता में जैसे हमारे हाथ पैर आदि काम करते हैं किस अंश में हो रहा है क्रिया किसमें हो रही है जड़ में जड़ में क्रिया किंतु हम जब निकल जाते हैं तो पर क्रिया होगी कि नहीं होगी नहीं होती है हमारे सान्निध्य में क्रिया हो पाती है वृत शरीर में क्रिया नहीं होती है वो तो जैसे उड़ाए वैसे उठेगा वो हिलना डुलना नहीं होता चेतन की अध्यक्षता में प्रकृति में क्रिया होती है जो गीता के सप्तम अध्याय में दो प्रकार की प्रकृति की चर्चा है हाँ, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दो प्रकार की अपरा चेतन है और परा ये जो आठ बता है भूमिरापो नलो वायु खम्भिरे वचा अहकारना प्रकृति अपर एम इतस्तम प्रकृति विद में पराम जीव भूतम महाभाव एदम धार्म इत्यादि है तो परा और अपरा प्रकृति दो प्रकार की सप्तम अत्या चर्चा है तो उसमें चेतन को प्रकृति कहा है और जड़ को भी कहा जीता परा प्रकृति मतलब चेतन है वहां अपराप प्रकृति आठ तत्व हैं जो पंचभूत आदि बनते हैं जो आठ तत्व है जैसे मटीरियल है ऐसा तो वो सांख्य लोग यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं सांख्य लोग प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं किन्तु यह, यहाँ कह रहे हैं चितंत्रा चेतन के अधीन है वो चितंत्रा अनादि अनिवार्य और अनादि है प्रकृति कोई उत्पन्न नहीं होती अनादि से है किंतु तो? निर्वचन उसका नहीं होगा सदरूप से भी निर्वचन नहीं कर सकते हैं असद रूप से भी नहीं कर सकते हैं और साथ साथ उभय रूप से भी नहीं कर सकते इसलिए अनिर्वाच से कहा प्रकृति कैसे सत हो तो कभी बात नहीं होना चाहिए किंतु तो ज्ञान से बाधित हो जाती है ज्ञान होने पर बाधित हो जाती है सत नहीं कह पा रहे सत आत्मा है उसका कभी बात नहीं होता और असत हो तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए इसकी प्रतीति हो रही है इस जगत प्रतीति हो रही है बंदया पुत्र जैसा भी नहीं जैसे असत पदार्थ है खरगोश पुत्र ये किसी को ज्ञान का विषय बनता ही नहीं कि यहां विषय भी बना हुआ है और बाद भी होता है इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहते हैं मिथ्या अनिर्वचनीय शब्द कहते मिथ्या तो चितंत्र अनादिर अनिर्वाच्य अविद्या ये जो अविद्या क्या काम करती है अज्ञान अवस्था में वो जब अविद्या है उस काल में क्या काम करती है तो कहा चैतन्य हम अवचित अपने घेरे में पड़ा हुआ चेतन को घेरा दे करके घेर लेती है जैसे घट जब बनता है तो क्या करता है आकाश को घेर लेता है इतने से आकाश को घेर लेगा आकाश एक ही का व्यापक था इतना अंश को घेर दिया उसने वैसे यहां भी जब शरीर बन जाए प्रकृति तो वो चेतन यही घिर जाता है उसके घेरे में पड़ जाता है एक आ चित्तंत्र अनादि अविद्या अनादि अनिर्वचनीय अविद्या चैतन्य अविछेद्य चैतन्य को अवच्छेदन करके माने घेर करके चेतन को घेर कर स्वावचन चैतन से अपने घेरे में पड़ा हुआ जो चेतन है उस चेतन को क्या करती है बुद्धिदि पर रूपेण विवर्तते वही अविद्या विवर्त होगी अविद्या का परिणाम होगा किस रूप से बुद्धियादि रूप से बुद्धिदि एक साथ तादात्म्य रूप से बुद्धिया बुद्धि और चेतन को एक करके परिणाम होगी वो अविद्या काम कर जाती है बुद्धि के साथ तादात्मा मैंने बुद्धि रूप से एकता कर जाती है वो अपने घेरे में पड़ा हुआ चेतन को ये काम करती है तादात ने विवर्तते थे एक विव्रत होगा एका टिप्पणिया हो है तीन से लेकर के तीन में कहा चितंत्रा चितंत्रा मैंने चिदाश्रय विषया न तो तद उपाना यहाँ पर चित्तंत्र करता चित है चित्त के आश्रय चेतन में आश्रित होने वाली है मान चेतन से उत्पन्न होने वाली नहीं है ये मत समझ रहा चेतन के जैसे मिट्टी के अधीन घट है वो मिट्टी से उत्पन्न होता है ऐसा यहां प्रकृति को नहीं समझ रहा कि चेतन से उत्पन्न होती हो चेतन में आश्रित रहती है इसलिए चित्तंत्र कहा यह कह रहे चित्तंत्र मान चिदाश्रय विषय चेतन के आश्रय उसका विषय है चेतन के आश्रय के विषय करती है न तो तद उपा तद चेतन उपादान वाली नहीं है चेतन से बनती नहीं प्रकृति ऐसा चित्र अनादि ये ये ना न अत्यंत उच्छेद जिससे कि देखो इसका अत्यंत उच्छेद नहीं होगा अंश बच जाता है कैसे अनादि है अत्यंत उच्छेद नहीं होगा प्रकृति का यही बताया? है अभी अनादि करके बोला तथा नाम परम अवाद अनादि होने पर भी अनादि ब्रह्म भी है प्रकृति भी अनादि है किंतु ब्रह्म अनादि है और अबाध्य है बाधित भी नहीं होता कभी ब्रह्म का बाद नहीं होगा चेतन का बाद नहीं होता किंतु इसका हो जाता है इतना फर्क है ज्ञान से बाधित हो जाती है ज्ञान से बाध है इसका ब्रह्म का बाद नहीं होगा इतना फर्क है दोनों अनादि अनादित्व में दोनों बराबर है चेतन भी अनादि है प्रकृति भी अनादि है किंतु एक बात में बाध हो जाता है प्रकृति का चेतन का बाद नहीं होता इतना फर्क है ये कहते हैं तथा तुपी पांच में कहा न ब्रह्म पद ब्रह्म के समान अबाध्या नहीं है किन्तु ज्ञान बाध्या संभाव अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य शब्द के द्वारा ये कहते हैं ज्ञान से बाधित है ऐसा संभावना करके अनिर्वाच्य कहा अनादि होने पर भी बाधित हो जाता ये प्रकृति ऐसी है ऐसा कहा अच्छा आगे बुद्धियादि तार विवर्तते सात की टिप्पणी है छह में कहा बुद्धियादि बुद्धियादि रूपेण तब तारात्मक रूपेण से विवर्तित बुद्धि रूप से भी विवर्तित हो जाती है और बुद्धि भी वही बनना है बुद्धि अविद्या कर रही है और उसमें तारात्मक रूप से विवर्त दोनों दोनों विवर्त उसी का है मानी बुद्धि भी उसी ने बनना है बुद्धि में आत्मा के साथ एकता भी उसी ने करना है एकता भी वही कर जाती कौन अविद्या जब बुद्धि के साथ तादात्म्य हो गया आत्मा का तब क्या करेगा बुद्धि के धर्म को काम आदि इच्छा आदि को अपने बढ़ा करके करता है फिर मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा बोलने लग जाता है इसलिए कहा विद्य तय हृदय ग्रंथी फिर वो अविद्या जब परावर होने पर अविद्या नष्ट हो जाएगी निवृत्ति हो जाएगी उसके फिर उसके विव्रत होने वाले काम आदि निवृत्त हो जाएंगे ये कहा है? अच्छा रूपेण बुद्धियादि रूपेण तत्तादात् बुद्धियादि रूप से और बुद्धि में तादात्म रूप से माने चेतन का तादात्म रूप से भी विवर्तते माने मानी परिणाम होते विवर्ता माने परिणाम होना अविद्या का विवर्त होना माने परिणाम होना बिगड़ करके बन जाना बुद्धि भी बन जाती है और एकत्व तो भी बन जाती है बुद्धि के और आत्मा का एकत्व भी वही बन जाती है एकता भी कर जाती है क्यों अवच्छ वहींटीका में कहा अवच्छेद के ऐसे में घेरने वाली की महिमा हो जाती है वो घेरे में डालती है वो जो अविद्या अपने घेरे में पड़ा हुआ चेतन को स्थिति में ला देती है दूसरे के धर्म आरोप करने का काम कर जाती है कैसे तो कहा अवच्छेद की महिमा ऐसी अवच्छेद की महिमा से क्या होता है यथा स्वावच्छेद महिमा भेरियादय शब्द है देखो शब्द किसका कुण है आकाश का है आकाश में पैदा होना चाहिए किन्तु वो जो आकाश के ये जो भेरी आदि नगाड़े आदि जो आ, आकाश को घेर लेते हैं वहां भी आकाश है ना उतने आकाश को घेर दिया उन्होंने, तो घेरने पर नगाड़ा बजने लग जाता ये है ये देखा, अवच्छेद कई बहिमा हो जाती है माने वो जो बजने का शब्द करने का, का काम नगाड़े का नहीं है किसका है आकाश का है वो किंतु हम कहते हैं नगाड़ा बजता है आ, ऐसा हो जाता है यही कह रहे हैं अवच्छेद महिमना यथा स्वावच्छेद आकाश महिमा तो जैसे नगाड़ा जो है अपने घेरे में डालता है आकाश को ऐसे इस महिमा से नगाड़े के नगाड़े के घेरे में पड़ जाना है आकाश ने तो वो आकाश का महिमा से क्या भेड़ी आ रहे सब तो भेरी मारे नगाड़ा नगाड़ा आदि जो भी ढोलक आदि जो भी होंगे उसके भीतर भी आकाश है बदले लग जायेंगे ये अवसदक में धर्म वो हमें अभी वो एकता को प्राप्त तो होकर बैठी हुई प्राप्त हो रहा तो वो प्रकृति का काम है ये बता अच्छा आगे सात की टिप्पणी विवर्तते का अर्थ क्या समझ रहा हूं प्रतीति मात्र सत्व अवधि है विवर्त है प्रती मात्र सत्ता है उसकी उसकी सत्ता दिखना ही दिखना है प्रतीति मात्र ही सत्ता है बाद में बाद हो जाता है इसलिए विवर्तते शब्द का जैसे मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है वो इतनी सत्ता तो उतने काल के लिए जीवित है वो जब तक दिखे तब तक है बाद में नहीं है प्रकृति पे ऐसा ही है इसलिए विवर्तते समृद्धिया एक आगे टीका में कहते हैं तस्या ब्रताक्षा निवर्त रूपअंगीकारा तन निवृत्त तदुत्थ तद। ग्रंथ वेद श्रुतिया उचित विद्यते हृदय ग्रंथि करके जो श्रुति में कहा है उसका तात्पर्य यही है तस् अविद्या जो अविद्या है उसकी ब्रह्मा, ब्रह्मात्मता साक्षात्कार निवर्त्य जब जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य होगा अहम ब्रह्माष्टी होगा साक्षात्कार होगा अहम ब्रह्माष्टी खाली शून्य मात्र में दृढ़ हो जाए जिसको साक्षात्कार होना जैसे हाथ में आंवला रखा हो तो साक्षात्कार हो गया पक्का है निश्चय हो गया वैसे मैं ब्रह्मो निश्चय हो जाऊंगे साक्षात्कार तस्या समय उस प्रकृति का ब्रह्मात्मता साक्षात्कार निवर्त ब्रह्मात्मत्व जीवात्मा परमात्मा की एकत्व है ब्रह्म हो ये होना ये साक्षात्कार के द्वारा निवर्त्य स्वीकार किया है अंगीकारात् जब ऐक्य ज्ञान होगा हम ब्रह्माष्टी अभी ऐक्य था प्रकृति के साथ वो तो संसार में ले जाए बंधन का कारण है किंतु परमात्मा के साथ ऐक्य हो जाए तो स्थिति में क्या होता है उसकी निवृत्ति हो जाती है तस्य से ब्रह्मत्म साक्षात्कार निवृत रूप अविद्या के निवृत्ति माना है सभी ने माना है जब जीव ब्रह्म के के ज्ञान हो जाए तो अविद्या की निवृत्ति माना अंगीकार होने से तुम जब अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा तदुत्थ हृदय ग्रंथ वेद श्रुतिया उचित श्रुति उससे उत्पन्न होने वाले जो तादात में था आत्मा और अनात्मा का ताद बुद्धि के साथ तादात्म था वही ग्रंथि वेद है यह श्रुति के द्वारा कहा विद्यते हृदय ग्रंथ श्रुति के द्वारा कहा गया और भाष्यकार ने दूसरे ढंग से बताया क्या बताया था भाष्यकार ने था तो अविद्या वो नष्ट होता है कहा था इसका क्या तात्पर्य होगा तो भाष्यकारी भाष्यकारि क्या पंक्तिभाष्य की पंक्ति का क्या तात्पर्य तब कहते हैं टीका में भाष्यकार बुद्धाश्रयत्व अभिधान उन्होंने बुद्धि में बुद्धि में आश्रित बताया काम को भाष्यकार ने उदाहरण कामाय से हृदय स्थित ये भी दिया था यदा सर्वे प्रमुचंते कामाय हृदय स्थितिता अथमृत भगवती अत्र इत्यादिषद को उदाहरण में दिया था तो उन्होंने कहा बुद्धि में आश्रित जो कहा काम वो नष्ट होते हैं कहा मान श्रुति के आधार पर तादात्म्य नष्ट होना है और भाष्यकार ने जो लिखा है तादात्म्य तादात्म्य से होने वाले जो इच्छा आदि थी उसको ना सोना बताए इसका क्या तात्पर्य होगा भाष्यकारी हम जब बुद्धिश्रयत्व तो अभिधान उन्होंने बुद्धि का आश्रय बताया काम आदि को क्या किस अभिप्राय होगा अहंकार विशेषणत्व अंतकर्ण धर्म होने से कहा क्योंकि जब अंतकर्णा में मैं तो उसी का धर्म काम आदि है अहंकार एणम अहंकार विशेषणत्व ये अविद्यादेर व्यावहारिक अभिप्राय अविद्यादि को व्यावहारिक मान करके काम आदि करके कहा भाष्यकार कहा टिप्पणी आठ में दस आठ में कहते हैं अहंकार विशेषण तो मैंने अंतकर्म धर्म बताया काम आदि अंतकर्म का धर्म है इसलिए कहा नौ में कहा अविद्यादे मैंने कर्मादे कर्मादि व्यावहारिक है उसका अभिप्राय से ये बता दिया अच्छा दस में कहा व्यावहारिकोधन तो है इच्छा या माने ये व्यावहारिक है कर्मादि भी व्यावहारिक है मान प्रादिभाषिक सत्ता जो ने व्यावहारिक सत्ता में जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ये भी चलेगा ये बदलाने के लिए काम आदि शब्द कहा भाष्यकार ने बताया अच्छा। आत्मा अनाश्रयित तो आत्मनिर्वेक अभिप्राय भाष्यकार ने जो कहा था ये काम आदि के धर्म है बुद्धि के धर्म है आत्मा के नहीं है न तो आत्मा कहा था भाष्य में ऐसा कहा था इस भाष्य में उसके क्या अभिप्राय होगा आत्माअ्रयित्व विधान अनुसार आत्मा का में आश्रित नहीं होते हैं काम आदि ये बुद्धि के धर्म है ऐसा जो कहा इसका क्या मतलब आत्मा निर्विकार अभिप्राय तो आत्मा निर्विकार है इस अभिप्राय से कहा आत्मा में काम आदि रहने सकते इसलिए कहा ग्यारह की टिप्पणी निर्विकार तत्वता वास्तव तर्थ्त। में आत्मा में काम आदि रहने सकते जब बुद्धि के साथ तादात में हो गया तो व्यावहारिक दशावे दिख रहा है किन्तु वास्तव में पारमार्थिक सत्ता में देखेंगे तो आत्मा में काम आदि होने सकते आगे कहते कहा प्रकटार्थे प्रदर्शी जीवन हैं जब अविद्या हो जाएगी आत्मज्ञान काल में तो फिर शरीर पात हो जाना चाहिए एक प्रश्न उठेगा अविद्या नष्ट हो जाए तो अविद्या का कार्य शरीर भी नष्ट होगा जब कारण का नाश हो जाए तो कार्य कहां से रहेगा जो धागा जला देंगे तो कपड़ा कहां बचेगा उपादान कारण का नाश जगत के उपादान कारण क्या है प्रकृति जब आत्मज्ञान हो गया परमात्मा जीवात्मा के ऐक्य ज्ञान हो गया तो उस काल में प्रकृति की निवृत्ति हो गई जब प्रवृत्ति की प्रकृति की निवृत्ति हो गई तो उसका कार्य जगत का भी निवृत्ति जगत पाती शरीर है शरीर की निवृत्ति हो जाएगी फिर उस फिर जीवन मुक्ति का लाभ नहीं ले पाए विवेक कबिलत हो गया वो जीवन मुक्ति का लाभ किसी को नहीं मिलने वाला और गुरु से परंपरा भी नहीं मिलना है ज्ञानोपदेश कौन मिलेगा आगे कई परेशानी आ सकती है तो ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का नाश यदि मानेंगे तो अविद्या का नाश मानने पर परिस्थिति आ जाए जीवन मुक्ति वाली बातें नहीं चलेगी और गुरुशी से परंपरा भी नहीं चल रहा है और पहले तो उसको ज्ञान किससे होना है कौन गुरु मिला उसको यह भी प्रश्न उठेगा अगर किसी तरह ज्ञान हो गया तो दूसरे को ज्ञान दे नहीं पाएगा वो तो ज्ञान होते ही शरीर चला गया तो इसके लिए क्या है तो कहा है बाधिता को लेकर के काम चल जाता है जीवन मुक्ति बोलते बाधितानुवृत्ति कैसे रसी को आपने आग लगा के जला दिया जला दिया है रसी जली हुई है फिर भी जब तक वो राख उड़ता नहीं है हवा का झोंक नहीं लगता है तब तक वो रसी ही दिखाई पड़ती है हाँ आपको इतना ज्ञान हो जाए कोई काम के नहीं आप अब बांधने का काम नहीं आएगा ऐसा पता लग जाएगा देखने में रस्सी ही दिखाई पड़ती है उसी प्रकार ये शरीर भी दिखता ही रहेगा तब तक ये बाधिता वृत्ति बोलते हैं उसके द्वारा व्यवहार चलेगा उसको रसी व्यवहार ही करते हैं लोग बोलते हैं वो रस्सी पड़ी है वो देखो रस्सी है बोलते जली हुई होती है जब तक हवा का झोंक न लगे यहाँ पे जब आयु पूरी हो गई वह हवा का झोंक लग गया चला गया कहीं यहाँ बाध्यता अनुवृत्ति बोलते हैं अविद्यालय कहते हैं कहे कह बोलते अविद्यालय मानते हैं अविद्यालयस है माने जैसे किसी वस्त्र में हमने हींग बांध के रख दिया था अच्छा तो हिंग का गंध बड़ा ऐसा गंदा होता है तो दो चार महीने बांध के रखा बाद में हींग निकाल के हम अलग कर देंगे तब भी वो कपड़े में गंद कई दिन तक रहेगा हींग तो नहीं है हुआ किंतु तो गंदा रहेगा वैसे यहां भी अविद्या का लेस रह जाता है भी बोलते हैं इसी को यहाँ बाद प्रतिशत बोल रहे हैं मानी जीवन मुक्ति का अभाव तो नहीं हो जाएगा कहीं जी परमात्मा के परमात्मा के ज्ञान हो गया ये शंका आ सकती है आय के ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति हो गई अविद्या अविद्यावृत्ति होने पर स्व कार्य की निवृत्ति हो जाएगी जैसे धागा को जला दिया तो कपड़े भी जल गए कपड़े कहा बचेंगे तो शरीर भी उसी का कार्य है तो नष्ट हो जाना चाहिए तो ये शंका की निवारण करते हैं बाधिता अनुवृत्तिश्चा प्रकटाथी आनंद गिरिजी कहते हैं बाध्यता से काम चलेगा माने शरीर दिखाई देगा जैसा था काला गोरा जैसा था वैसा ही दिखाई देगा दिखना बंद नहीं होगा संसार वैसे दिखेगा हरा हराई दिखेगा काला काला ही दिखेगा किंतु पहले जो सत्यत्व बुद्धि लेकर के चलता था अब उसे मिथ्या बुद्धि हो जाएगी जैसे जली हुई रसी को देख करके हमारे काम की नहीं ऐसे सोचता है आदमी दिखेगी तो रसी दिखेगी अभी वो जैसी रसी पड़ी थी वैसे दिखाई देगी किंतु अब काम की नहीं बांधने का काम आने वाली न जैसे होता है वैसे यहां पर मिथ्या दृष्टि आ जाएगी सत्यत्व बुद्धि थी हाँ, अब मिथ्या बुद्धि आ जाएगी यही यहां बोलना चाह रहे हैं वृत्ति के बारे में माने मानी अविद्याश होने पर भी शरीर दिखता ही रहेगा जब तक प्रार्थ शेष है प्रार्भ की हवा जब समाप्त तो हो जाएगा उसके बाद विदेगा मिल जाएगा तो प्रकटार्थ नाम के ग्रंथ है हमने एक ग्रंथ बनाया हमने प्रकटार्थ नाम है अर्थ जिसमें प्रकट है आनंद गिरिजी कह रहे हैं तो उसमें पारदर्शी वहां पर दिखाया गया जीवन मुक्ति इति जीवन मुक्ति नी इसलिए जीवन मुक्ति विरोध नहीं आएगा जीवन मुक्ति चलती रहेगी होती रहेगी बाधिता से जीवन मुक्ति होती रहेगी माने तो शरीर में जितना पहले तारात्मक झगड़ा हुआ था कि सत्यत्व बुद्धि थी अब वो सत्यत्व बुद्धि से काम नहीं करेगा कहते सत्यत्व बुद्धि नहीं रहे तो खाता पीता क्यों प्रश्न आएगा ध्यान देना चाहिए समसत्ता में व्यवहार करना चाहिए जब ये मिथ्या है तो जो खाया जा रहा वो भी मिथ्या है यह नहीं कि वो सत्य है ऐसा मैं समझना शंकराचार्य जी के जीवन में ऐसे कहानी बनाए ने ऐसा कहते हैं शंकराचार्य जी अद्वैत बात अद्वैत बात बोलते थे अद्वैत अद्वैत अद्वैत ऐसा तो किसी राजा के पास पहुंचे थे वो दिग्विजय में कही चर्चा है राजा के पास राजा थोड़ा नास्तिक ढंग था द्वैतवादी था अद्वित नहीं था द्वैतवादी था उसको अद्वैत अच्छी न, अच्छा नहीं लगा शंकराचार्य चल पड़े जा रहे हैं तो लोग चिल्लाने लगे पागल हाथी आ, आ रहा है पागल हाथी आ, आ रहा है भागो भागो भागो चिल्ला रहे तो सब भागे ये भी भागे तो भागे जाओ तो वो जो राजा था उसी ने छोड़ा था हाथी को जान करके परीक्षा लेने के लिए छोड़ा होगा तो बाबा जी आपके दृष्टि को हाथी मिथ्या है जगत है नहीं हाथी मिथ्या है तो क्यों भाग रहे हो बाकी लोग तो हाथी को सत्य मानते हैं पागल हाथी को हाँ आप तो ज्ञानी ही है आपके दृष्टि तो मिथ्या है हाथी क्यों भागते हो तो उन्होंने कहा यदि हाथी मिथ्या है तो भागना भी मिथ्या है शंकराचार्य मित्र एक, तर, एक तरफ एक तरफ लेके नहीं चलेगा हाथी यदि मिथ्या है तो हम भागने को भी मिथ्या समझते हैं ये, ये तुम्हें भी समझना पड़ेगा उसी ढंग से समसत्ता में बोलना होगा विषम सत्ता में कार्य नहीं होगा अगर व्यावहारिक सत्ता में आते हो तो वो सत्य है भी। ये भी सत्य है और पारमार्थिक सत्ता से बोल रहे हो तो वो भी मिथ्या है तो भागना भी मिथ्या है हम भागना कौन सा सत्य है वैसे ही है बाद्रा वृत्ति के बारे में हमें के ग्रंथ में दिखाया है जीवन भूति न विरुद्ध और तेरह की टिप्पणी बाधिता अनुवृत्ति क्या होती क्या हृदय ग्रंथि भेदे व्यवहार अनुपत्य प्रश्न होगा जब हृदय ग्रंथि भेद हो गया नष्ट हो गई हृदय ग्रंथि भेद हो गया तो व्यवहार नहीं चलेगा तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा उसके लिए तो परेशानी होगी यह है हृदय ग्रंथि भेदे व्यवहार अनुपत्य जीवन मुक्ति असंभव आय फिर जीवन मुक्ति असंभव होगा ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहा बाधिता से चलेगा ऐसा जितना व्यवहार पहले सत्यत्व तो बुद्धि से करता था अब मिथ्यात्व तो बुद्धि से करेगा सब जगह मिथ्या ही दिखेगा उसका व्यवहार इस ढंग से चलेगा कहा कैसे तो दग दटवत जैसे कपड़ा जल गया जब तक वो राख उड़ता नहीं कपड़ा ही दिखेगा दिखेगा कपड़ा किंतु तो पता लग गया काम का नहीं है इतना मालूम हो जाता है मिथ्या बुद्धि पहले सत्यत्व तो बुद्धि थी उड़ने का काम आएगा समझते थे जलने के बाद मिथ्या बुद्धि आ जाती वैसे यहाँ भी ज्ञान होने के बाद में शरीर में मिथ्या बुद्धि से काम करेगा सत्यत्व तो बुद्धि से नहीं करेगा बात इतनी है शरीर वैसे ही जब तक प्रारब्ध बेग रहेगा बुद्धि इसका नाम यही टिप्पणी कह रहे हैं दग्ध पटवत जैसे जला हुआ कपड़ा उसी प्रकार बाधित श्या तादात प्रतिथिस्तु अस्तु तादात आदि का प्रतीति रहेगी बाधित होने पर भी प्रतीति रहेगी यद्य तादाद में हट जाएगा फिर भी प्रती वैसे दिखेगी इसलिए फिर काम करता रहेगा अपने व्यवहार सामान्य चलता रहेगा उसका ये प्रकटार्थ मान प्रकटार्थ ग्रंथ प्रकटार्थ नाम का ग्रंथ है एक आनंद गिरी जी का लिखा हुआ जिसमें अर्थ विशेष खोला हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या वाद्यान वृत्ति से काम चलेगा करके दिखाया ये बताया अच्छा आगे मंत्र है नम मंत्री तत्शु्रं ज्योतिषा ज्योतिद आत्मिद विदु हिणम परे कोशे बिजं ब्रह्म निष्कल तत्शुभ्रम ज्योतिषाम एक परम कोष है विशेष कोष है हिरणमय कोष है माने प्रकाशमान कोष है विषयों को प्रकाश करने वाला कोष उस कोष में बीरजम ब्रह्म माने मान पुण्य पाप से रहित जो ब्रह्म है कर्म से रहित सुभाषु कर्म से रहित विराज जो ब्रह्म है निष्कल कला रहित अवैध रहित जो ब्रह्म उस उसको विराजमान है कहते हैं तत्सु ब्रह्म वही ब्रह्म शुभ्र है शुद्ध है ज्योतिषाम ज्योति ये आदित्य आदि ज्योतियों का भी ज्योति वही है उसके ज्योतिष ज्योतिषमान होकर के आदित्यादि काम कर रहे हैं जैसे अग्नि से जलने के बाद लोहा जलाए वैसे उस आत्म ज्योति से ज्योतिषमान होकर के आदित्यादि प्रकाश कर रहे ज्योतिषाम ज्योति ज्योतियों का भी ज्योति है आत्म आत्म ऐसा व्यक्ता जो होते हैं इस प्रकार आत्म व्यक्ता उसको इस तरह से जानते है। हैं ऐसा कहा अर्थस्य संक्षेप अभिधा अभिधा उत्तरे मंत्रास्त्रो भी आगे तीन मंत्र इस खंड में है मान दिव्य मुंडक के द्वितीय खंड में तीन मंत्र भागे तीनों मंत्र क्या है जितने मंत्रों का चर्चा पूर्व में किया उसी के संक्षेप में कहने वाले हैं तीन मंत्र पूर्व के मंत्रों का ही संक्षेप में बताने वाले मंत्र है तीनों मंत्र आगे बोल ये बोलिए भाष्यकारग तस्य जिस विषय का हो गया है पहले चर्चा हो गई है पूर्व मंत्रों से उन्ही का ही संक्षेप अभिधायक संक्षेप में कथन करने वाले उत्तरे मंत्रास्त्र आगे वाले तीन मंत्र है एक तो नम मंत्र दस म्यारह ये तीन मंत्र है त्रयोपि ये तीनों मंत्र ऐसे हैं ये है ऐसे बोल रहे हैं माना पूर्वोक्त तो जो विस्तार को संक्षेप में बताने के लिए पूर्वम विस्तार से जो कुछ परिणन हुआ है उसको संक्षेप में बताने के लिए आगे तीन मंत्र पूर्व का व्याख्या करेंगे सामान्य रूप में ये कहना चाहते है तो हिरणमय हिरणमय का ज्योतिर्मय एक ज्योतिमय प्रकाशमय कोष है कुछ प्रकाश में कोश बोला है भाई बुद्धि विज्ञान प्रकाश है बुद्धि रूपी, बुद्धि जो विज्ञान है उससे प्रकाशित होने वाले परम कोश कोशे तलवार का कोष होता है जिसमें तलवार रहता है उसको कोश कहते हैं को कोश बोलते हैं संस्कृत तलवार रखने का मान होगा उसको कोष कहते हैं जैसे असी का कोष होता है असी तलवार खड़गा का कोष उसी प्रकार ये भी कोश है आत्मा वहां रहता है आत्मा को छिपा के रखता है इसलिए कोश कहा उसको छिपाने वाला होता है एक नंबर की टिप्पणी बुद्धि विज्ञान माने बुद्धि बुद्धिवृत्ति कृता अवध्यता नहीं हृदय आकाश बुद्धि बुद्धिवृत्ति ये द्वारा द्योतित तो होने वाला हृदय आकाश में हृदय आकाश में हृदय कहा है हरदा आकाश हृदय रूपी हृदय में जो आकाश है उस आकाश में होता है आत्मा आकाश में बुद्धि है बुद्धि में आत्मा की उपलब्धि होनी है बुद्धि बुद्धिवृत्ति में प्रकाशित होने वाला जो आत्मा है क्योंकि अम्ब्रमाश में बुद्धि बुद्धिवृत्ति में प्रकाशित होना है उस आत्मा कोष में ऐसा कहा कोष तो नहीं है वो कोष जैसा है ये कहा कोश कोषे कहा जैसे तलवार का कोष होता है खड़गों का कोष होता है ज्ञान उसी प्रकार भी है तलवार को छिपाने वाले कोष का इसी प्रकार यहाँ आत्मा को छिपा रहे हृदय रूपी गुहा में इसलिए कोष कहा हिरणमय कोष है आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानत् क्यों स्वरूप के उपलब्धि का स्थान है एक क्योंकि हृदया में बुद्धि है बुद्धि बुद्धिवृत्ति बनेगी अहम ब्रह्मास्त में वही बननी है यह स्वरूप के उपलब्धि का स्थान है इसलिए कहा वहीं पर आत्मा मिलता है कहा हिरणमय पर एक कोष ब्रह्म निष्कलम वहां रहता है ये कहा आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात एक कहाभा में आत्मस्वरूप के उपलब्धि के स्थान है वो कभी भी उपलब्धि होगी तो हृदय काश में होना है बुद्धि हृदय में और हृदय हृदयाकाश में होना है आत्म की उपलब्धि अहम ब्रह्मास्म वृत्ति बनी है जैसे अभी मनुष्याकार वृत्ति बनी हुई हृदय काश में कालांतर में ब्रह्माकार वृत्ति भी हृदया काश में होना है इसलिए कहा उसी कोष करके बताया यही है उसको इसलिए कहा वहां रहता है करके, करके कहा क्यों आत्मस्वरूप स्थान एक कहा दो नंबर की टिप्पणी यथा अशी उपलब्धि स्थानत्वा कोषत्व व्यवहार कहते जैसे तलवार की उपलब्धि स्थान होने से उसको कोष बोलते है बाहर वाले तलवार चाहिए तो बयान के भीतर देखना पड़ेगा वहां से निकालना होगा यथा अशी उपलब्धि टीका जैसे असी माने होता तलवार तलवार की उपलब्धि के स्थान है इसलिए उसको तलवार के बयान को कोष कहते हैं इसलिए यहां भी आत्मा की उपलब्धि के स्थान है वो ज्योति स्वरूप आत्मा की उपलब्धि का स्थान होने से हिरणमय कोष बोलती है को ये कहा कोश के बाहर हुआ <coughs> अच्छा भाष्य आगे वहां पर कैसा है हिरणमय कोश में कहा परे कहा था ना परम तत्सवाप सर्वांतरत् वो पर है कि सबके भीतर है वो सबके भीतर है थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर थूल शरीर माने ये अन्नमय कोश सबसे सब सब पहले बाहर उसके भीतर है प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश, उसके भीतर विज्ञानमय कोश, उसके भीतर आनंदमय कोश, उसके भीतर आत्मा पांच पांच दरवाजे के भीतर पड़ा हुआ है पांच दरवाजा भेदन करके जाना पड़ेगा आत्मा प्राप्ति के लिए पहले अन्नमय कोश को भेदन करना होगा मैं ये नहीं हूं हड्डी मांस का पिंड मई नहीं हूं बुद्धि होनी चाहिए फिर प्राणमय कोष का भेदन करना पड़ेगा नहीं हो करके फिर मनोमय कोष का भेदन करना होगा फिर विज्ञानमय कोष का भेदन फिर आनंदमय कोष का भेदन करेंगे तब आत्मा में पहुंच पाएंगे अवस्था वही है ये पांचों कोष तीनों शरीर के भीतर ही आ जाते हैं अच्छा परम तत्सर्व तत् परम है वो पर है क्यों सर्वाभ्यंतरत्वाद सबके भीतर होने से तस्मिन बीरजम उसमें हिरणमय कोष में बीरजम अविद्यादि अशेष दोष रजोबल बीरज का है अविद्यादि जितने भी दोष हैं उनको रज बोला उससे रहित है वो बिगातार रजो यस्मात सा बिरजम अविद्यादि दोष रहित है कोई दोष नहीं, कोई नहीं। है वहां अविद्या अस्मिता आदि कोई दोष नहीं है ऐसा वो ब्रह्म है विरणय कोष नहीं ब्रह्म क्यों कहा ब्रह्म शब्द सर्व महत्व सर्व मह सबसे महान है इसलिए ब्रह्म क्योंकि बृद्धौ धातु से ब्रह्म बनता है सबसे बड़ा जो होगा उसको ब्रह्मा कहा जाता है व्यापक सर्वमहत्वात्, सबसे महान होने से ब्रह्म शब्द है कहा उसको हिरणव कोष में प्राप्त होगा सर्वात्म दूसरी बात उसको ब्रह्म इसलिए भी कहा सर्वरूप है वो एक तो सबसे बड़ा है व्यापक है और दूसरी बात सर्वरूप है वो जो कुछ भी बना है उसी में तो बना है विवर्त है सब उसी का सर्वरूप है सर्वात्म चाह तीन की टिप्पणी सर्वात्मा सर्व रूप एक निष्कलम वो जो ब्रह्म है हिरणव्य को पड़ा हुआ ब्रह्म है कैसा है एक तो विरजम अविद्यादि मल से रहित है वहां अविद्यादि कोई अज्ञान आदि नहीं है ये सारा आरोपित अविद्या भी आरोपित है वास्तव में सूर्य के प्रकाश में अधेरा कभी हो है नहीं हो ये भी कल्पना है ये तो ये ना प्रकार कि उसको समझाया जाए ये समझाने की प्रक्रिया है वास्तव में वहां विद्या भी नहीं है जगत भी नहीं है कुछ भी नहीं है सच्चाई तो यह है वो तो न निरोधो न बद्धो न तो साधक न मुक्श न भाई इतने सा परमार्थ अगर वास्तव में पूछो तो यह है आपने जब संसार की मान्यता बना रखी है उस मान्यता को हटाने के लिए सब कल्पना करके ला रही सरती ये हुआ अध्यारोह ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा एकाएक बोलेंगे नहीं है मानने को तैयार नहीं आप कल्पना करके मजबूत करके बैठे हैं इसलिए आगे वास्तव में तो न ना निरोध नाश भी नहीं है उत्पत्ति भी नहीं है ऐसा है आत्मा न बद न बंधन भी नहीं उसके लिए वो साधक भी नहीं है न मुख नई मुक्त मुख भी नहीं मुक्त भी नहीं, नहीं। इतने सा परमार्थता वास्तविक है गौरपादकारिका में गौड़पाल आचार्य ने कहा है पांडव के कारिका है वास्तविकता तो यह है से देखें निष्कलम माने निर्गता कला यद जिसमें कोई अवयव नहीं है कला मान अवयव ऐसा है निष्कल निश्क, है वो ऐसा तन यलम निर्वयव अवयव रहित है ऐसा आत्मा है कहा हिरण में परम कोष में वो यशमात बिरजम निष्कलम जैसे कि हेतु देते है जब बीरज है अविद्यादि मल भी नहीं है और कला अवयव भी नहीं है तो क्या होगा अतः तुभ्रम जहां पर अविद्यादि हो और अवय हो वो अशुद्ध होगा अविद्यादि नहीं है और कला भी नहीं है अवय भी नहीं वो होगा शुभ्र होगा शुद्ध होगा वो हो। तत्सुभ्रम मान शुद्धम वो आत्मा इससे शुद्ध है क्यों अविद्यादि दोष भी नहीं है और अवयव भी नहीं है इसलिए शुद्ध है शुभ्रम ये शुभ्रम करता शुद्धम सु, तो ज्योतिषाम ज्योतिषाम ज्योति कहते हैं ज्योतियों का भी ज्योति आगे भाषण कहते हैं आदित्य आदि ज्योति माने गए जो उनके भी ज्योति है ज्योतिषाम सर्व प्रकाशात्मनाग्नि आदि नाम तो ज्योति अभाषकम एक कहते जो ज्योति वाले हैं और ज्योति कहते हैं जैसे अग्नि आदि को अग्नि है चंद्र है तारे हैं सूर्य है इसको ज्योति कहते हैं दूसरे को प्रकाश करने वाले ऐसे वस्तु है ये ज्योतियों का भी सर्व प्रकाश नाम प्रकाशात्म नाम सबको प्रकाश करने वाली स्वरूप है जिसका नाम भी का अग्नि आत्मा नाम ज्योति है क्यों अवभाष उनको तो भी अवकाश अव प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश वो है उनके प्रकाश से प्रकाशित तो होने के बाद ये प्रकाश करते हैं यह स्थिति है ये भाष्य में कहते हैं अग्नि आदि नाम में भी ज्योतिष जो, तो आये, आया ज्योतिष तो धर्म आया प्रकाशकत्व धर्म आया अग्नि आदि में वह कैसा अंतर्गत ब्रह्मत्म चैतन्य ज्योति निमित्त में वह उसके भीतर में पड़ा हुआ जो ब्रह्म चैतन्य ज्योति है उस निमित्तक है जिसको अग्नि कहते हैं उसके भीतर भी परमात्मा है ब्रह्म है वो ब्रह्म ज्योति से वो ज्योति यहां ज्योति दिख रही है आया हुआ है ये तद परम ज्योति वही परम ज्योति है जो आत्मज्योति है परम ज्योति वही है यद अन्य जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता वो ज्योति उस ज्योति से तो दूसरी ज्योति प्रकाशित हो जाते है किन्तु वो ज्योति दूसरे से प्रकाशित नहीं होता परम ज्योति है वो मुख्य ज्योति है एक नभाष्य मान आत्मज्योति वही है तक यदि आत्मविदा जो आत्म है ना ऐसे को जानते हैं ऐसे ज्योति रूप आत्म आत्मा को प्रकाश रूप आत्मा को जानते हैं एक आत्मविधा आत्मान स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यक्षाक्षरम आत्मा माने दूसरा को ही नहीं स्वयं को आत्मान माने स्वम अपने को ही जानते हैं वो ज्योति मई हूं ऐसे जानते हैं शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यक्षाक्षर जो शब्दादि की वृत्ति बन रही है हमारे पास शब्द स्पर्श रूप रसगंध की जो वृत्तियां बन रही है बुद्धि वृत्ति के साक्षी जब शब्दादि का या भीतर आएंगे कचरा आएंगे तो हमें ज्ञान होता है ना बुद्धि बुद्धि बनती है शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षर शब्दादी बुद्धि का विषय है उस शब्दादी को विषय करने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि के वृत्ति या प्रत्यय वृत्ति के साक्षी को माने इस काल में मुझे अमुक वृत्ति बनी हुई है मुझे ज्ञान होता है इस आत्मा को ये विवेक लोग विदुर जो विवेक लोग जानते हैं जो लोग जानते हैं विवेक लोग आत्मविदेदिधु आत्म प्रत्ये अनुसारिण हो क्या वो ऐसे जानने वाले लोग आत्मज्ञान का अनुसरण करने वाले होते हैं आत्म प्रत्यय हो आत्मज्ञान का अनुसरण करने वाले होते हैं लोग वही जानते हैं कहा टिप्पणी एक नंबर आत्मानुसंग आत्मानुसंधान शीला इतना आत्मा का अनुसंधानशील जो होंगे अनुसंधान करने में लगे हुए लोग वही जानते हैं रिसर्च so, कर रहे हैं हमें ऐसा आत्मा के विषय में कोई जानना यस्पात परम ज्योति तस्पात ते तदविद क्यों वो परम ज्योति है ना वही लोग जानते हैं ना इतर है नहीं जानते निरंतर आत्मचिंतन में लगे हों वही उसको समझ पाते हैं दूसरे को समझ में आ सकती यमात परम ज्योति क्यों परम ज्योति है वो सामान्य ज्योति नहीं है वो ज्योतियों का भी ज्योति है इसलिए तस्मात्व एव तद्विदो ये लोग ही जानते हैं कौन निर, निरंतर आत्मचिंतन में लगे हुए लोग होंगे वही जानते हैं उसको न इतरे अन्य लोग नहीं जानते उस आत्मज्योति को बाह्य अर्थ प्रत्यनुसार जो बाह्य अर्थ बाह्य विषय आदि के विषय का विज्ञान में चलने वाले विषयों को तरफ चलने वाले लोगों का वो ज्योति का दर्शन नहीं होता का दर्शन नहीं होता दो नंबर की टिप्पणी नहीं सूक्ष्म सूक्ष्म अरुणती अवलोकन थी तो भी परम सूक्ष्म एक अरुंधति तारा है उसको भी जिसका सूक्ष्म दृष्टि नहीं है फूल देखने की जो जिसके आदत बनी हुई वो एक अरुंधति तारा जो सावय पदार्थ उसको भी नहीं जान सकते सामान्य लोग तो विशेष क्या था? उस परम ज्योति को कैसे जानेंगे सामान्य लोग नहीं जान सकते जब एक अरुंधति तारा को भी पकड़ने आता जिसको वो आत्मा को कहा से पकड़ पाएंगे सामान्य लोगों की स्थिति नहीं ये कहा यही बोलना टिप्पणी का न ही अरुणति जो अरुंधति एक तारे का नाम है सूक्ष्म तारा है असूक्ष्म दृश्य जिसके सूक्ष्म दृष्टि नहीं है ऐसे लोग न अवलोकन वो लोग अवलोकन नहीं करते देख नहीं सकते यह स्थिति है कि क्या मु तथोपि परम वो जो तो अरुन्धति से भी पर है श्रेष्ठ है जो आत्मज्योति उसको कहा से देख पाएंगे लोग सामान्य रूप ना इतर जो कहा था उसका है अन्य लोग नहीं देख सकते जान सकते ये बता दिया अच्छा आगे मंत्र है न त्र सूर्योभा न चंद्र तारकम सूर्य विद्युतो भांति कुतो सर्वं विभाति न त्रूर्यो भाति अनुभाति सर्वं विभाति तत्र तमि सूर्यो नभाती सूर्य में बहुत बड़ा प्रकाश है सूर्य तीनों लोगों को प्रकाश करने वाला देवता है प्रकाश के पुंज ही सूर्य है प्रकाश का जो पुंज है उसी का नाम सूर्य है उसके प्रकाश दसों दिशाओं में फैल जाते हैं ऊपर नीचे दाया बाया चारों तरफ ऊपर भी जाते सब तरफ फैलते हैं सूर्य का प्रकाश ऐसा है इतना सब संसार को प्रकाश करने वाला सूर्य उस आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता नवतत्र सूर्य सूर्य वहां प्रकाश नहीं कर सकता आत्मा क्यों जैसे जिस अग्नि से कास्ट जलती हो लकड़ी जलती हो वो लकड़ी अग्नि को नहीं जला सकती क्योंकि तो जिस प्रकाश से ये सामर्थ्य पा करके प्रकाश करने जा रहा है वो उस प्रकाश को कहां से प्रकाशेगा त्पर्य है न तत्र सूर्य तत्र आत्मा सूर्यो न भाती उस आत्मा के विषय में सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता बहुत बड़ा देवता है सारा संसार का प्रकाशक है किंतु आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता न चंद्र तारकम चंद्रमा भी नहीं कर सकता वो भी प्रकाश करने वाला है तारे भी प्रकाश करते हैं किंतु आत्मा को प्रकाश नहीं करे चंद्रमा भी नहीं तारी भी नहीं नेमा भांति ये जो बिजली है ये बिजली नहीं वो जो ऊपर चमकने वाली बिजली ये तो न भांति ये जो बिजली चमकती है वो भी आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकती है जब बिजली चमकती है तो कोई प्रकाश हो जाता है वस्तु तो का कुछ ज्ञान हो जाता है किंतु तो आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकती वो तो अग्नि ये जो खाना पकाने वाला अग्नि कैसे जानेगा आत्मा को ये इसका प्रकाश तो कैसे प्रकाश करेगा जब इतने बड़े बड़े फेल हो गए सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता चंद्र नहीं तारे नहीं विद्युत नहीं तो फिर आयम अग्नि इस विचारे अग्नि के तो कहने क्या है क्या प्रकाश है ये नहीं तमेव भ अनुभावम कहते हैं उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं ये सूर्य चंद्रा जी जो प्रकाशवान पदार्थ जितने भी पाने जा रहे हैं उसी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। उसके प्रकाश न हो तो प्रकाश नहीं कर पाएंगे वो अगर वो अपने प्रकाश को खींच दे तो ये प्रकाश नहीं कर सकते कहना परिषद में देख के आया आप वायु में बहुत अभिमान था और अग्नि में बड़ा अभिमान था किंतु तो अग्नि कुछ एक दिन का भी नहीं चला सके स्थिति है तो तमेव भ सर्व उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं तस्य भाषा सर्व विदम्ब विभाती कहते उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित है ये समझना ये कहा भाष्य में कहते हैं कथम तक ज्योतिषाम ज्योति पूर्व भाष्य के अंतर्ग का ज्योति में कहा था, था पूर्व मंत्र में कहा था वो ज्योतियों का ज्योति कैसे हो सकता है क्योंकि ये बड़े यहां। जोती, जोती, जोती, बड़े ज्योति हैं यहाँ आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति तारा ज्योति विद्युत ज्योति अग्नि ज्योति बड़े बड़े ज्योतिया है तो वो ज्योतियों का ज्योति कैसे होगा एक शंका आ सकती है ये शंका है कथम तथ ज्योति इति उचते ज्योतियों का ज्योति कैसे हो सकता आत्मा यह शंका होने पर उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया जाता कहा जाता है क्यों ज्योतियों का ज्योति इसलिए होता है न तत्र सूर्योभा सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता हाँ उसके प्रकाश से सूर्य प्रकाश कर रहा है सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता न तत्र सूर्योभा नस्मिन स्वात्म भूत ब्रह्म सूर्य का भी स्वरूप है वो स्वात्म भूत ब्रह्म सूर्य भी उसी में कल्पित है उसी आत्मा में कल्पित है सारा संसार आत्मा में कल्पित है है, तो अपने आप को कोई प्रकाश कर नहीं सकता सूर्य अपने आप को प्रकाश नहीं कर सकता औरों को करेगा ये कारण है अधिष्ठान के प्रकाश से ही कल्पित वस्तु प्रकाश कर सकता है, है। न तत्र सूर्यवादीकर तत्र मान तस्विन स्वात्म भूत ब्रह्म जो आत्मस्वरूप ब्रह्म है उसमें है सर्वाभास भी सूर्य नभाती है सबका प्रकाशक होने पर भी सूर्य उसको प्रकाश नहीं कर क्यों उसके भी स्वरूप है वो अपने स्वरूप को प्रकाश नहीं अग्नि अग्नि को प्रकाश नहीं कर सकती यह ध्यान देना अग्नि अन्य वस्तु को प्रकाश करेगी घटपट आदि को प्रकाश कर देगी अग्नि अग्नि को प्रकाश नहीं कर सकती स्वयं को तो इसी प्रकार मैंने तलवार है तलवार तलवार को काट नहीं सकता अपने स्वरूप को कुछ नहीं कर सकता तो सूर्य आदि भी उसी में कल्पित है उसका भी स्वरूप है स्वरूप है वो ऐसे ब्रह्म में सबका अपाषक होने पर भी सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता तद्ब्रह्म ब्रह्म न प्रकाशित इत उस ब्रह्म को प्रकाश नहीं करवा सकता सूर्य अच्छा सही तस्वीर भाषा सर्वम अन्य अन्य अनात्मजातम प्रकाशित वह आत्मा ही तस्वीर भाषा आदित्य स मान आदित्य क्या काम करेगा तस्वीर भाषा उसी आत्मा के प्रकाश से भाष शब्द स्त्रीलिंग में तृतीय भाषा प्रकाश से उस आत्मा के प्रकाश से ही आदित्य अन्यत सदित्य सर्व अन्य प्रकाश करता है उस आत्मा के प्रकाश से सूर्य घटपटादी प्रकाश करता है आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता है कहा न तो तस्वीर स्वतः प्रकाश सामर्थ्य उस आदित्य में ते आदित्य से स्वतः प्रकाश सामर्थ्य न आदित्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है अगर परमात्मा उस प्रकाश अपने प्रकाश को खींच दे तो सूर्य कुछ नहीं कर सकेगा न तो तस्य तस्वीर आदित्य से उस आदित्य को स्वतः प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है वो तो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित तो होकर के फिर अन्य को प्रकाश कर रहा है जमानना तथा न चंद्रता रकम उसी प्रकार जैसे सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता उसी प्रकार चंद्रमा भी प्रकाश नहीं कर सकता आत्मा को क्यों उसका भी स्वरूप है वो उसी में कल्पित है वो और न तारकम तारे भी नहीं कर सकते नेमा विद्युतो भांति इमा विद्युत न भांति बिजली चमकती ये भी प्रकाश नहीं कर सकती सूर्य को ये आत्मा को कुतो आत्मा अग्नि अस्मत गोचरा जो हमारे जैसे मनुष्यों का विषय बनने वाला अग्नि जो लौकिक पार्थिव जो अग्नि है प्रतिबिंब होने वाला अग्नि ये कहाँ से कर पाए जब बड़े बड़े देवता फेल हो जाते हैं तो अग्नि कहाँ प्रकाश कर सके कुतो अयम अग्नि अस्मत गोचरा हमारा जो विषय बनता है अस्मद गोचर टिप्पणी सूर्यादि अपेक्षा या अल्प प्रकाशक सूर्यादि के अपेक्षा अल्प प्रकाश वाला है ये जब बड़े बड़े प्रकाश वाले फेल हो जाते तो कहा से प्रकाश कर पाएगा ये कहा किम बहुना भाषण में कहते ज्यादा क्या कहे किम बहुना यदि जगत भाती ये जो जगत भास रहा है प्रकाश प्रकाशित हो रहा है जगत में अपना अपना रूप देख रहा है जगत का यदि यदिदम जगत भाति ये जो जगत प्रकाशित हो रहा है तत्त तब वो जो प्रकाश भाषण तमेव परमेश्वरम स्व भारूपत्वात वो स्वयं प्रकाश रूप है परमात्मा प्रकाश रूप है परमात्मा प्रकाश रूप होने से क्या होगा परमेश्वरम स्वतो भांतम स्वयं प्रकाशित होने पर यह जब प्रकाशित हो जाता है तब अनुभा अनुदीप्य उसके प्रकाशित होने पर यह भी प्रकाशित हो जाते हैं उसके बिना यह प्रकाश नहीं कर सकते यथा जल उल्मुक आदि अग्निशंत अग्नि दहनतम अनुदहती न स्वतः तत्व जैसे दृष्टांत है जैसे जल है जल जलाने का काम करता है कब स्वयं जलने के बाद अग्नि के संयोग होने पर ही जल जलाएगा और उल्मुख कहते हैं जलती हुई लकड़ी को लकड़ी वैसे जला नहीं सकती है जब अग्नि से जल जाती है स्वयं उसके बाद लकड़ी जलाती है जैसे चिमटा ने जला दिया बोलते हैं कभी कभी बोलते हैं कि कितने जलाए चिमटा ने चिमटा जलाने वाला नहीं चिमटा पहले जल जल गया दूसरे से अग्नि से जलने के बाद जला यथा तो जल उल आदि कहा जल जला देता है कब अग्नि के संबंध होने पर दूसरे को जलाएगा अग्नि के संबंध के बिना जल नहीं जला सकता उल्लूक माने जलती हुई लकड़ी को उल्म बोलते हैं तो वो लकड़ी स्वयं जलाएगी नहीं किन्तु जब अग्नि का संयोग उसमें हो जाता है तब जलाती है तो वो जलाने का मुख्य काम किसका अग्नि का है उसका नहीं है तो इसी प्रकार ये सूर्य आदि का प्रकाश वहां से प्रकाशित होने पर प्रकाश कर रहे हैं इनका प्रकाश नहीं है। ये कहना है यथा जल उल्म आदि अग्नि संयोगाद अग्नि के संयोग से जल है माने जलती हुई लकड़ी है ये सब अग्निम दहानतम अनुरादी अग्नि के जलने के बाद ही ये जलाते हैं पहले अग्नि से ही स्वयं जलते हैं उसके बाद जलाते हैं ठीक इसी प्रकार तदव इस प्रकार से भाषा उसी परमात्मा के भाष माने धातु दिपतिया प्रकाश से तृतीय है सर्वम इधम सूर्यादि जगत विभाती सूर्यादि जगत के सब प्रकाशित तो होता है ये समझना कहा एक दो नंबर की टिप्पणी थी एक तो ये तमेव अनुभाति अनुभावम का थोड़ा शंका उठाते थोड़ी शंका उठाते है, है टिप्पणी क्या है गत जाने वाले के पीछे दूसरा चलता है ऐसा कहने पर वो जो दूसरे में क्रिया हो रही है वो क्रिया क्या उसके कारण से हो रही है या अपनी क्रिया है उसकी जो पीछे चलने वाले में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया पहले वाले के क्रिया से अनुगत है क्या स्वतंत्र क्रिया है ठीक है आत्मा भी प्रकाश करता हो यह भी प्रकाश करते होंगे अपने कार्य में तो आत्मा के प्रकाश से यह प्रकाश करते कैसे चलने वाले के पीछे चलना वाले पहले वाले के पैर से थोड़ी चलेगा वो अपने पैर से अपनी क्रिया है उसकी पहले वाले आगे जो चल रहा है उसकी अपनी क्रिया है पीछे चलने वाले की अपनी क्रिया है आत्मा का प्रकाश अलग होगा सूर्य आदि का प्रकाश अलग होगा यह शंका है नुगछतम अनुगछति जैसे चलने वाले के पीछे चलता है ऐसा बोला जाता है एक चलने वाला व्यक्ति आगे जा रहा है उसके पीछे दूसरा चल रहा है तो यहाँ यहां पर पहले वाले की क्रिया दूसरे में तो नहीं है अलग अलग क्रियाएं हैं उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश और आत्मा का प्रकाश अपने प्रकाश होंगे पर ही प्रकाश होंगे अनुभा का अर्थ भी यही होगा माने वो, वो उसका प्रकाश के पीछे प्रकाश चलना वही प्रकाश से प्रकाशित तो होना नहीं अर्थ आएगा ये शंका शक्ति अनुभवम अनुभव कर्तुभानम तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है अनुभापि यहाँ भी यही हो सकता है अनुभान कर्तुर दूर भानम स्वत अनुभान करने वाला जो प्रकाश करने वाले के भान स्वतः ही होना चाहिए इतिहास हो? ये शंका करने पर कहा नहीं हो सकता है जैसे जल है उल्मुक है दृष्टान्त है जल अपने आप जलाने का काम नहीं कर सकता है जब जलेगा अग्नि से अग्नि के संबंध होने पर जलाएगा ये उल्मुक बने काष्ट है लकड़ी है वो स्वयं जलाती नहीं है कब जलायेगी स्वयं जलने जलाती है ठीक इसी प्रकार भी ऐसे ये कहाष्य तस में यतव तदय ब्रह्म ऐसा है इसलिए वही ब्रह्म भाती च विभाति च विशेष रूप से आत्मा प्रकाशित हो जाता है विशेष रूप से भाषित होता है अगर आप उसका अन्वेषण करेंगे तो पष्टीकरण होगा आत्मा भाषेगा अनुभव में आएगा आ, एक आना चाहते हैं अनुभव का विषय बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा भाति च विभाग विभेन भाषा क्यों कार्यगत जो नाना प्रकार के प्रकाश है सूर्य का प्रकाश अलग प्रकार का चंद्र का अलग तारे का अलग कार्यगत प्रकाश का का है सब पुषात्मा कार्य है सभी विवर्त है तो कार्यगतना विभिधेन भाषा कार्यगत जो नाना प्रकार के प्रकाश है इनके द्वारा तस्य ब्रम्हणो भारूपत्म स्वतः अवगमित ब्रह्म प्रकाश रूप स्वतः जाना जाता है जब कार्य में प्रकाश दिखाई दिया तो कारण में प्रकाश होता तो कार्य में प्रकाश आने नहीं सकता तो स्वतः प्रकाश है ब्रह्म में सिद्ध हो जाता है जब कार्य प्रकाश कर रहा है तो कारण में प्रकाश होता है प्रकाश रूप स्वतः सिद्ध हो जाता है कहा विविधेन भाषा तीन नंबर की टिप्पणी विविधेन भाषा की प्रयोग भाष शब्द से अस्त्र लिंगत्व देखो भाष शब्द जो है सकारांत शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है किंतु यहां पर भाषा तृतीयांत है उसका विशेषण लगा दिया विविधा शब्द पुलिंग वाला विविधे नया भाषा न बोल करके भाषिकार ने विविधे न शब्द किया पुलिंग में प्रयोग किया विविधा शब्द को इससे सिद्ध होता है कि भाषा शब्द माने स्त्रीलिंग छोड़कर अन्य लिंग में प्रयोग होता है मानना पड़ेगा भाष्यकार ने जो विशेषण लगाया विविधे न ये टिप्पणी कार विभिन्न भाषा प्रयोग ऐसा भाष्य प्रयोग कर दिया इसलिए भाषा शब्द जो है भाष शब्द जो होता है अस्त्रीलिंग अवगम्य थे स्त्रीलिंग रहित भी समझना होगा मानी पुलिंग में प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने ये बताए आगे भाष्य में कहते हैं नहीं ही स्वतः अविद्यम भाषण अन्य करतुम कारण अगर भाषमान स्वतः भाषण न हो तो कार्य को प्रकाश नहीं कर पाएगा कार्य आदि भी नहीं हो सकता है न ही स्वतो अमान भाषणम अभिद्यमान जिसमें प्रकाश न हो वह अन्य से कर्म नदी को दे नहीं अभिद्ध्यमानं अभिद्ध्यमानं देने पाएगा वो सूर्यादि को जो प्रकाश दे रहा है स्वयं में न होता तो कैसे देता उस सूर्यादि को दे रहा है उस प्रकाश पाएंगे इस होता है एक कहा घटादि नाम अन्यपभाषकत्व दर्शनाथ और भारूपपा नाम आदित्यादि नाम दर्शनाथ क्योंकि आदित्यदि में जो प्रकाश आया जड़त तो धर्म बराबर होने पर भी बड़ी सोचनीय बात है मुख्य बात बताना जाते हैं वो आत्मा का ही प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश कर रहे मानना पड़ेगा क्यों मानना पड़ता है जड़त तो समान होने पर भी घटादी दूसरे को प्रकाश नहीं कर रहे है और आदित्य आदि प्रकाश कर रहे हैं जड़त धर्म तो बराबर है वो भी जड़ है ये भी जड़ है घट भी जड़ है तो आदित्य भी जड़ है फिर भी घट दूसरे को प्रकाश नहीं कर सकता किंतु आदित्य दूसरे को प्रकाश कर रहा है इससे सिद्ध होता है कि आदित्य स्वच्छ है घट मलिन दूसरे के प्रकाश आने की निविधता आने की संबंध संभावना नहीं है आदित्य में है स्वच्छ है वो तेजस पदार्थ है स्वच्छ है इसलिए वो प्रकाश से यह प्रकाशित कर सकता है जड़ जड़क धर्म बराबर होने पर भी आदित्य आदि में प्रकाश है घट आदि में नहीं है इससे सिद्ध होता है वो प्रकाश आदित्य का स्वयं नहीं है अगर जड़ में स्वतः प्रकाश होता तो घट में भी होना चाहिए जड़ तो धर्म बराबर है किंतु जड़ होती हुए भी वहां प्रकाश है या नहीं इसे मतलब वहां पर किसी की कृपा से प्रकाश है जहां से प्रकाश मिला इसको वही आत्मा है ये समझ रहा है ये कहा थोड़ी सी है भारतीय दी निजर्थ अत्याहरण भाति कर्तृवाच्य प्रयोग है भाती ठीक है प्रयोजक कर्ता वाला है ये प्रयोजक में ले गए भाष्यकार बोले ऋण का अर्थ लिया निज जानता तो, तो नहीं है ऋण का अर्थ लेकर के बोला प्रयोजक कर्ता का अर्थ लेकर के व्याख्या किया ये कहा चौधरी टिप्पणी है निजर्थ अध्याहार ए अर्थाध्याम अने न आ अर्थ का अध्यार कर दिया ये कहा तस्य भाषा सर्वविंद विभाति इत तस्विंद विभाति कहा था उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित हो रहे हैं ऐसे जो कहा था इसका ब्रह्मो तो, स्वत भारूपत्व तात्पर्य कत ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वरूप है इसका तात्पर्य बतलाते हैं यत एवं तदेव ब्रह्म भाति जि भाष्य में कहा था भाती च विभाति च कार्यगत नाना प्रकार जो प्रकाश है उसके द्वारा कारण प्रकाश स्वतः सिद्ध हो जाता है यही भाषा कहा था विशेष रूप प्रकाशित प्रकाश द्वारा अन्वेषण करेंगे आत्म प्रकाश रूप पता लग जाएगा अस्थिभा दिखाई पड़ता है अनुभव में आता है और प्रिय प्रिय होता है ऐसा तो भाति विभा समय हो गया है यही रखते हैं कृपकर ओम भद्रणे भी श्रम देवा भद्रं भद्रम पश्येम क्षतिज्रा चिंग्वाशस्तम से वजाय ओम शांति शां